श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानबे १९ अक्टूबर अठारह एक और मार्ग है ज्ञान योग परंतु यह बड़ा कठिन है ब्राह्म समाज वाले तुम लोग ज्ञानी नहीं हो भक्त हो जो लोग ज्ञानी है उन्हें विश्वास है कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या स्वप्नवत वे अंतर्यामी हैं उनसे सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो वे सब समझा देंगे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ सब पा जाओगे यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे मन अपने ही आप में रहो किसी दूसरे के घर न जाओ जो कुछ चाहोगे वह बैठे हुए ही पाओगे अपने अंतपुर में जरा खोजो तो सही वह पारस पत्थर परम धन है जो कुछ चाहोगे वह तुम्हें दे सकता है चिंतामढ़ी की नाट्यशाला के द्वार पर कितने ही मड़ी पड़े हुए हैं जब बाहर के लोगों से मिलना तब सभी को प्यार करना मिलकर एक हो जाना फिर द्वेष भाव जरा भी न रखना वह आदमी साकार मानता है निराकार नहीं मानता वह निराकार मानता है साकार नहीं मानता वह हिंदू है वह मुसलमान है वह क्रिस्तान है यह कहकर घृणा से नाक न ना शिकोड़ना क्योंकि उन्होंने जिसे जिस तरह समझाया है उसमें वैसी ही बुद्धि है समझना कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है यह जानकर तुमसे जहाँ तक हो सके दूसरों से मिलने की ही चेष्टा करना और उन्हें प्यार करना फिर अपने घर में शांति और आनंद का भोग करो हृदय रूपी घर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्म मई का मुख देखो अपने ही घर में अपना स्वरूप देख सकोगे चरवाहे जब गौं को चराने के लिए ले जाते हैं तब चारागाह में सब ग एक में मिल जाती हैं जब शाम के समय अपने घर में जाती हैं तब फिर सब अलग अलग हो जाती है इसीलिए मैं कहता हूँ अपने घर में अपने आप में ही रहो रात के दस बज जाने पर श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए गाड़ी पर चढ़े साथ में दो एक सेवक भक्त भी हैं घोर अंधेरा है गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है वेणीपाल रामलाल के लिए पूड़ियाँ और मिठाई गाड़ी पर रख देने के लिए ले आए वेणीपाल महाराज रामलाल आ नहीं सके उनके लिए इन लोगों के हाथ कुछ पूरी मिठाई भेजना चाहता हूं अगर आप आज्ञा दें, श्री रामकृष्ण घबरा कर ओ बाबू बेड़ीपाल तुम मेरे साथ यह सब न भेजो जिससे मुझे लगता है। मुझे अपने साथ किसी चीज का संचय करके रखना न चाहिए तुम कुछ और न सोचना बेड़ीपाल जो आज्ञा आप आशीर्वाद दीजिए श्री राम आज खूब आनंद हुआ देखो जिसका दास अर्थ हो आदमी वही है जो लोग अर्थ का व्यवहार नहीं जानते वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है आकृति तो उनकी मनुष्य जैसी है परंतु व्यवहार पशु जैसा तुम धन्य हो इतने भक्तों को तुमने आनंदित कर दिया